सीईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम नाटक में नाटक राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों मंच पर आकर डर जाते हों घबरा जाते हों तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए उसके साथ ही मोहन सोहन और शाम ऐसे ही थे मुझे तो बहुत डर लग रहा है यह नाटक करने में रात में भी मुझे बहुत कम समय मिल पाया था नाटक करने के लिए पता नहीं अब क्या होगा मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि हमारी रिहर्सल भी नहीं हो पाएगी हां सही कह रहे हो क्या करें अब हम इस समय पर मना भी तो नहीं कर सकते हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा हां देखा जाएगा जो भी होगा वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था नाटक खेलना बहुत आवश्यक था मोहल्ले की इज्जत का सवाल था समय था केवल एक सप्ताह का सात दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे समझ गए ना हां ठीक है ठीक है हो जाएगा हो जाएगा राकेश ने पूर्व अभ्यास के सात दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था तुम यहां खड़े हो जाओ और भाई तुम वहां खड़े हो जाओ हां हां ठीक है सोहन तुम्हें अपने डायलॉग तो याद है ना हां मुझे याद है समझ गए ना निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए खैर प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया राकेश साथ सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास-खास हिदायतें फिर से दे रहा था सभी को अपने डायलॉग याद है ना हां याद है याद है समझ गए हां समझ गए और सभी को अपनी जगह तो याद होगी हां याद नहीं नहीं है मोहन बोला सोहन मेरा दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है हां मोहन मेरा भी सोहन मोहन तुम लोग पानी पियो और घबराओ मत अपने मन को साहसी बनाओ राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई जैसे तैसे अभी तक तो ठीक-ठाक हो गया अभिनेता मंच पर आ गए पर्दा उठा मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर नाटक में दोनों दोस्त होते हैं चित्रकार कहता है उसकी कला महान शायर कहता है उसकी कला महान श्याम बनता है संगीतकार वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं बजाय इसके कि वह नए-नए मित्रों से मधुर बातें करे बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है मेरी कला महान मेरी कला महान मेरी कला तेरे कहने से क्या होता है मेरी कला महान अरे तुम दोनों चुप रहो मेरी कला महान संगीतकार की कला महान संगीतकार की कला महान अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था सबको अपना अपना पाठ याद आ रहा था सब ठीक-ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे अचानक श्याम पाठ भूल गया अ, क्या था क्या बोलना था अरे मैं कैसे भूल गया पर्दे के आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे जब संगीत की स्वर लहरियां खुशतीए तो मगर श्याम घबरा गया वह सहसा चुप हो गया उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे राकेश बार-बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था जोब संगीत की जोब संगीत की मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए इसीलिए धीरे-धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था जब संगीत की स्वरलेरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले उधर जाके सुन लेना संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए संगीतकार जी और घबरा गए जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे संवाद था जब संगीत की स्वर लहरियां गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं जब संगीत के स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह किए खा जाते हैं गाजर साहब आप क्या समझते हैं हमें तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अकलमंदी दिखाने की कोशिश की अरे इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हो इसलिए इनकी कला सबसे महान है मगर मेरी कला इनकी कला से भी महान है उन्होंने भी तो गलत बोल दिया मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है पोतना है देख मुंह संभाल कर बोल राकेश काप्रा रहा था गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी अरे सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई पर अब क्या होगा अब इन्होंने तो सब कुछ बिगाड़ दिए वह बार-बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था इधर मंच पर तीनों में ज़ोरों से तू तू और मैं मैं हो रही थी मेरी कला, मेरी महान, मेरी कला महान नहीं मेरी कला महान संगीत महान मेरी कला महान मेरी शायरी महान है तुम भूले मेरी कला महान चित्रकला महान चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचाकर मटक मटक कर बोल रहे थे तुझे क्या खाक शायरी आती है जबरदस्ती तुझे ये रोल दे दिया तूने सब गड़बड़ कर दिया शायरी तो मेरी बातों में टपकती है तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है यहां चित्रकार बना दिया तो तू सचमुच में ही अपने आप को चित्रकार समझ <स्थाँगा> दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ न चाहते कभी दर्शकों की ओर तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया सब चुप हो गए राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है जोर-जोर से लड़ने लगे अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है हम क्या करें डायरेक्टर साहब पहले इसी ने गलती की राकेश बात काट कर बोला अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल करते हुए यह मान के चलो कि दर्शक तुम्हारे सामने ही बैठे हैं अगर गलती हो भी गई थी तो वहीं से ही दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते यह क्या कि लड़ने लगे सब गड़बड़ कर दिया बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी पर्दे के आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे दर्शक सब शांत थे भौचक्के थे वे सोच रहे थे यह क्या हो गया वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया मगर यहां तो नाटक में ही नाटक था उसकी रिहर्सल ही नाटक था मानो इस नाटक में नाटक के तैयारी की, की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था राकेश कह रहा था देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार और बड़ा कलाकार वही होता है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे दर्शक नाटक की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए नाटक में नाटक अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी के पाठ्यपुस्तक दूरवा के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम लेखक मंगल सक्सेना धन्यंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम कलाकार संदीप भट्ट और बच्चे विशेष परामर्श अजीत होरो निर्देशन निर्माण और ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी नई दिल्ली